धर्मस्य ओपकाय धर्म सेमस्विणे अवतरवरिष्ठाकृष्णा नम जननीं शारदा दीवीं रामक जगद्गु पादप्द तो प्रणमा मुहुर्मु नम श्री अतिजा विवेकानंदसूरए सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारिणी आज परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रीमद स्वामी विवेकानंद की १५५ सौ पचपन तमा पवित्र दिन में हम सबको थोड़ा सोचना जरूर है ऐसी महापुरुष के दत्ती पे आए थे अमर कुछ वाणी छोड़ के चले गए हम सब इनके नाम पे यहां आए हुए कैसे उनकी वाणी से ऊर्जा के अपना जीवन आगे ले चले सर्वप्रथम स्वामी जी के कैसे हम लोग समझ सके क्योंकि विभिन्न मनीषी महापुरुष भी स्वामी जी के सहज में समझ ही पाया अपना अपना ढंग से कुछ सब लोग कहें, इतना तक नहीं है स्वयं स्वामी जी के गुरु भाई भी गुरु भ्राता सब एक साथ सब बड़े हुए एक साथ ठाकुर के चरणों में आश्रय लेते हैं, उन्होंने भी कई बार बता देते हैं। स्वामी जी के बारे में कुछ कहना समझना बहुत मुश्किल है इसलिए पहले जब वाराणगुर मठ जब स्थापित हुआ सब एक साथ रह के साधन करते थे उसमें भी शारद प्रसन्न बाद में उन्होंने स्वामी त्रिगुना त्रिगुनाथितानंद बने किसी की ने कहा क्या स्वामी जी के समझना इतना मुश्किल है सुबह बोल रहे हैं तो शाम दूसरी बोल रहे हैं जिस समय जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो इतना गहराए से जाके ऐसे बोल रहे हैं पूर्व जो जो बताएं सब तो कुछ बेकार है ऐसा लग रहा है एक एक समय ऐसी बताते हैं सो उनको किसी ने सुंदर सलाह दिया था तो माँ की बातें सुनो माँ की हमेशा वो जैसी बता रही है ही तुम्हारा सुविधा होगा तो बाद में भी बहुत में ऐसे ऐसे हुआ जब उन्होंने अमेरिका से वापस आए उससे भी पहले उन्होंने रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ विशेष तो मिशन जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही कार्य प्रणाली की परिकल्पना की थे जब उन्होंने स्थापना किया ये भी तो सहुद बहुत ही इन लोग का दूसरी तरह लगा ये क्या है ठाकुर तो ऐसे नहीं बता देते स्वामी जी क्यों ऐसे बोल रहे हैं ठाकुर तो हमेशा ही जीवन का उद्देश्य भगवान लाभ यही कहते थे लेकिन स्वामी जी इतनी काम दाम की बात करते हैं सेवा की बात करते हैं तो देर वे लॉड ऑफ डिस्कशन्स और मानना बहुत मुश्किल था उन सबको भी लेकिन स्वामी जी स्वयं, स्वयं सबको बोल के गया था नरेन सबको नेतृत्व देंगे नरेन नेता बनेंगे सबको पथ निकालयेंगे मार्गदर्शन करेंगे ठाकुर का स्पष्ट वक्तव्य था साफ बोल दिए थे इसलिए नरेंद्र की मानना भी पड़ता था तो यही बहुत वैसे वैसे चला स्वामी जी की महासमाधि के बाद किसी वक्त किसी समय स्वामी तुर्यदी किसी ने कहा देखिए हम सब तो एक कटाई ऐसे ही रहते थे हम सब समझते थे स्वामी जी भी हम, हम लोग की तरह एक कोई सन्यासी लेकिन बहुत बाद में पता चला वो कौन थे महाराज एक सुंदर एक उदाहरण दिया जल में सब मीन सब क्रीड़ा करते हैं सोचते हैं उसके बीच में जो चांद की प्रतिबिंब देख पाते थे उसके साथ खेलते थे सोच रहे थे वो वो भी हम लोग की तरह एक ही मीन ही होगा लेकिन जब सूरज की उदय समय पता चलता है मौन की जगह कहाँ है हम लोग कहाँ हैं वैसे स्वामी जी हम लोग बीच रहे हम लोग के साथ ऐसे में क्रीडा में काम में कितनी तरह जुड़े थे लेकिन बाद में अभी पता चल रहा है स्वामी जी कौन थे इसीलिए स्वामी जी के बारे में कहना तो आप देखेंगे पहले स्वामी जी के बारे में सोचने तो ठाकुर की बात आ जाता है ठाकुर क्या सोचते थे तो आज वो नहीं आए चंपक गाना गाते थे ना, श्री राम एक दिन ध्यान मग्न हुए थे ध्यान में वो पहचाने वीर नरेंद्र कौन थे सो आई थिंक श्री राम कृष्ण देवी पहले नरेंद्र के बारे में ध्यान की माध्यम में कोई अध्यात्मिक अनुभूति की बात उस तरह उन्होंने पहचान पाया जो आने वाले जो नरेंद्र वो थे सप्तर्षि मंडल में ध्यानमग्न ऋषि अंदर एक ऋषि जगत कल्याण के लिए पूर्ण पर एक दिव्य शिशु रूप धारण करके धरती की धरती में अवतरित होने के संकल्प लिया उसकी साथी वो एक ऋषि को भी ले आने चाहते थे धरती पे वही दिव्य शिशु की वो सुन के वो, वो पे वही नरेंद्र बाद में जब के सानिध्य में आया श्री से भी स्पष्ट पूछा वो कैसे नींद में जा रहे नाथ बोला मेरा भ्रूमध्य एक छोटी सी मैं आलो देख पाता तो, पाता हूँ वही धीरे धीरे बड़ा होके मेरा सारा शरीर पूरा शरीर ढक देता है वही अवस्था में मैं नींद में जाता हूँ तो नरेंद्र सुश्रता हर शिशु वैसे ही भी नींद में जाने का एक अभ्यास है वैसी प्रथा है लेकिन श्री ने कहा नहीं है एक बहुत बड़ा योगी की लक्षण है तो यही योगी जैसे उन्होंने बड़े होते होते उनका जीवन में भी बहुत कुछ समस्या आया मूलतः उन्होंने भगवान के बारे में सुना बचपन से ऐसे कोई आदत में बड़े हुए तो ये भगवान कौन है कैसे मैं भगवान की पहचान सच्चाई से भगवान ऐसे कोई है क्या यही लोन में उन्होंने धीरे धीरे ठाकुर के पास पहुंचे उस समय से उनका जीवन का दूसरी तरह एक शिक्षा प्रारंभ हुआ धीरे धीरे धीरे ऐसे ऐसे उन्होंने साधन करते करते करते करते स्वयं की पहचानने लगे उसके साथ उनका क्या है क्या करना है क्या करें कैसे यहां रहे ऐसा बहुत कुछ उनका समझ में आने लगा लेकिन नरेंद्र के सबसे अच्छी तरह से पहचान पाए श्री रामकृष्ण देव क्योंकि वो जरूर जानते थे स्वामी जी कोई साधारण कारण से भूमि पर धरती पर नहीं आए उनके आने का एक विशेष कारण है विशेष एक उद्देश्य से वो आए इसीलिए वो कहते थे, थे श्री राम कृष्णदेव नरेन्द्र नरेन्द्र की तरह साधक ऐसे कोई पुरुष वेद में जो हुमा पक्षी है उसकी तरह वो धरती पे आते आते फिर आकाश की तरह वो दौड़ मारते हैं पैसे इस जगत में इस में किसी चीज उनको स्पर्श नहीं करेगा ऐसे एक मुक्त जीव होके रहेंगे लेकिन संसार के कल्याण के लिए मनुष्य सबको मार्गदर्शन करने के लिए उनका यह राहना जरूर है इसीलिए उन्होंने जब नरेंद्र की पूछा आचार्य नरेंद्र बताओ तो तुम क्या क्या पाना चाहते हो तुम्हारा क्या उद्देश्य तुम क्या चाहते हो बताओ तो नरेंद्र नाथ बताया मैं तो हमेशा ही समाधि में डूब रहने का इच्छा है बीच बीच में वही अवस्था से थोड़ा उथर के कुछ ग्रहण करूंगा शरीर रक्षा करने के लिए फिर समाधि में डूब जाना चाहता हूं यही मेरा इच्छा है तो श्रीक्ष देव कुछ नहीं हुए बहुत ही चिंतित भी हुए आगो जोर से डांटने भी लगा ये क्या तुम्हारा ऐसा एक छोटा बुद्धि है छोटी बुद्धि तुम क्या मैं सोचा तुम बहुत बड़ा एक वटवृक्ष बनोगे उसकी नीचे हजार हजार संसार में तापित पीड़ित मनुष्य सब आश्रय लेंगे तुम क्या सिर्फ अपना मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं तुम क्या यही गाना नहीं गाते हो जो कुछ है सो तो है आप बंद करके क्यों भगवान के देखना चाहते हो आप खोल क्यों नहीं देखोगे तो उस दिन नहेंद्र नाथ के मन में बहुत एक अद्भुत विचार आया धीरे धीरे वो समझने भी लगा बाद में बहुत ही लंबी कहानी है उनके पहले निर्विक समाधि कैसे हुआ उसके बाद में ठाकुर ने कहा अभी तो यही अनुभव यही अनुभूति मैं ताला चाबी लगा के मेरे पास रखूंगा इसकी चाबी बाद में तुमको मिलेगा जब मिलेगी सब तुम माँ के काम खत्म करने के बाद ही चाबी तुमको मिलेगी तो इसलिए बहुत ही दिन ऐसे ऐसे करके करके स्वामी जी में वो भी बाद में उन्होंने कन्या को भी गया वहां भी तीन दिन तीन रात उन्होंने ध्यान मगने थे उसके अंदर उसके बाद वही ध्यान की अवस्था में उनका कि बाकी जीवन में क्या करना है कैसे वो मातृभूमि की सेवा करेंगे यही सेवा में कौन कौन उनके साथी होंगे बहुत कुछ उनको उस समय उन्होंने समझ पाया उसके अनुसार उन्होंने बाहर भी गया वापस भी आया इन भारत में भी बहुत ऐसे ऐसे साम उन्होंने करने लगे तो अभी आप देखेंगे एक करते करते स्वामी जी का जो अंतिम एक दो साल तब तक आप मान लीजिए पैसे उन्होंने भारत की सेवा में ऐसे उनका लगनता ऐसे उसमें नियुक्त रहते थे भारत छोड़ के दूसरा कोई सोच विचार मन में नहीं ला पाते थे हमेशा ये देश का पुनरुद्वार कैसे होगा क्या करने में भारतवासियों फिर अपना अपना गौरव पुनर्प्राप्त करें ये भारत भारत जागरण कैसे संभव है ऐसे इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भारत में जो भाषण दिया इतने उन्होंने सबको बताया कितने लोग आते थे उनके पास में कोई आया गो सेवा करने के लिए आप कुछ सहायता कीजिए स्वामी जी हंसने लगा अरे इतने लोग बुखा मर रहे हैं तुम गौ सेवा के बारे में सोच रहे हो पहले मनुष्य की सेवा करो ऐसे में कितने प्रकार कोई वेदांत चर्चने के लिए आते थे उसमें कोई बहुत कहां भी राहत कार्य का कोई जरूरत था उसमें स्वामी जी बातें भी करते थे तो सब आप छोड़ो अभी देश के बारे में सोचो देशवासियों के बारे में सोचो सब लोग समझ नहीं पाए ऐसा हम लोग एक सन्यासी की पे आया वेदांत चर्चा करने वो क्या दूसरी थी सब दूसरी तीस कह रहे हैं उनको चले गए सो नो इट वॉज पॉर मेनी ऑफ दोस्त लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे उन्होंने इस देश में काम शुरू किया सबको पता चला स्वामी जी का इस देश पुनर्जागरण में भूमिका कहा है वो क्या कर पाएंगे क्या करने के लिए आए अब देखेंगे साधारण से साधारण बहुत बड़े भारत में जो आजादी के इतने काम किए ऐसे ऐसे व्यक्तियों में बहुत ही स्वामी जी द्वारा उद्भुत होके बहुत ऐसे काम में प्रवेश किए तो विभिन्न प्रकार महापुरुष महानुभाव सब स्वामी जी के बारे में जो कहा सब देखेंगे इस सबसे स्वामी जी का विभिन्न चरित्र की जो विभिन्न दिशा विभिन्न दिख विभिन्न रंग आप बोल सकते हैं सब थोड़ा हम लोग अंदाज कर पाएंगे मान लीजिए जब जवाला ने भी कहते हैं उन्होंने इतना भारत की अतीत में इतना मजबूत तरह वो आधार अपना उनका जीवन लेकिन और भारत के बारे में अतीत की गौरव की बारे में इतना गर्व था उनका लेकिन एक ही साथ ये अभी जो यही जो यही युग में जैसे जैसे जा जो करना है हमेशा करने के लिए तैयार है उनका एशियन मॉडर्न इन एस अप्रोच टू मॉडर्न टू लाइफ्स प्रॉब्लम्स जीवन की समस्या के बारे में उनका वही अभी क्या नया सोच विचार जो जरूरत है उसकी तरह हमेशा ही सोच पा रहे हैं ऐसी स्वामी जी का विशेषता ऐसी जवाहरलाल ने कहा गांधी जी के बारे में तो हमेशा हम लोग बहुत जगह में कहा जैसे उन्होंने बेलोर मठ प्रदर्शन करने के बाद वहां जो किताब में लिखा उनका वाणी में अच्छी तरह से मैं पढ़ चुका हूं उसके बाद मेरा मन में इस देश के प्रति प्रेम हजार गुना वृद्धि पाया ऐसे उन्होंने लिखा तो इफ यू सी दिस ऑफ ब्रिलियंट पीपल, वर्क फॉर द कंट्री वर फ्रीडम फाइटर्स जो आजादी के लिए इतने काम किए देश के बारे में इतने सोचे वही सब व्यक्तियों स्वामी जी की किस नजर में देखा एक ऐसे बड़ा एक व्यक्ति ऐसे बड़े एक उनका क्षमता है वो सारा देश के उद्बुद्ध करके देश के काम के लिए देश के पुनरुद्वार के लिए काम करने वाला है उद्बुद्ध करने वाले ऐसे कोई महान ऐसे कोई महान भाव, ऐसे सोचते थे इसके अलावा बहुत ही युवकों का भी उन्होंने कितनी तरह उद्बुद्ध किया उन्होंने सब भी आके स्वामी जी की वाणी सुन के उनके नजदीक आके उन्होंने भी अनुभव करते थे देश के बारे में मैं क्या कर सकूं मेरा क्या करना है कैसे मैं ऐसे एक मेरा जीवन होगा इससे मैं सब देश के लिए कैसे मैं त्याग सकूं सो यू नो दैट मेज सो मेनी वर कमिंग टू हिम ईच व पेंटिंग देयर वोट पिक्चर स्वामी जी दोंगस्टर्स वमिंग दो विशेष तो उस समय देश आजादी तो प्राप्त नहीं किया था एक देवैर अंडर द्रिटिश जो ब्रिटिश राज्य के अंदर ही भारत का काम करना पड़ता था आजादी नहीं था इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवकों स्वामी जी की जो आजादी के बारे में देश प्रेम के बारे में देश के लिए काम करने के बारे में वो इससे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने आकर्षित होकर वही बात करते थे दो चार व्यक्तियों वो भी विशेष तो स्वामी जी के बहुत ही नजदीक जो आए वो उनका आध्यात्मिक जीवन के बारे में उसके बारे में वो क्या करना चाहते हैं क्या बताते थे कैसे बताते थे क्योंकि स्वामी जी तो बहुत कुछ कहें जरूर लेकिन आप सब इस सब को आप धीरे धीरे धीरे धीरे ज्याजे जा आप गहराई से सोच पाए देखेंगे धीरे धीरे धीरे अपना हम सबको पता चलेगा स्वामी जी जो कुछ कहें जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया ये सब बाहर के दृष्टि में बाहर देखने में एक तरह हो सकता है लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर प्रवेश करें सच में समझ पाएंगे क्या वो कहना चाहते थे क्या उनको उद्देश्य था मनुष्य के कहा लेना चाहते थे इसीलिए अंतिम समय में उन्होंने जो बोला था जरूर होगा तो ये शरीर एक पुरानी एक वस्त्र की तरह छोड़ दूंगा लेकिन जब तक सारा मानव जाति भगवान के साथ एक एकत्व अनुभव नहीं करेगा तब तक मैं काम से मेरा विराम नहीं है मैं करते रहूंगा द मैन मैनकाइंड इन द जर्नी टू वर्ड गाड़ ये भी हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ये सारा इतना विभिन्न प्रकार चित्र हम देख पा रहे हैं इसका क्यों है कैसे इसे लग रहा है हम लोग का सब हम लोग श्री रामदेव बहुत एक सुंदर एक कहानी बताते थे लेकिन उन्होंने दूसरा कुछ उसमें समझाना चाहते थे मेरे ख्याल से लेकिन वो कहानी भी हम लोग स्वामी जी की साथ उसकी जुड़ेंगे वही तरह हम स्वामी जी के जीवन के बारे में सोचेंगे हम लोग का कुछ सुविधा मिल सकता है स्वामी जी श्रीराम कहते थे एक धोबी उनका बहुत बड़ा एक था उसके अंदर उन्होंने कुछ रंग मिलाके रख दिए थे जो व्यक्ति आते थे देखो भाई मेरा कपड़ा नील रंग करवाओ जैसे उसमें डुबा देते थे कपड़ा निकलते ही नील रंग हो जाता था वैसे पीला रंग चाहते थे उसी वही रंग के अंदर वही बर्तन के अंदर जैसे कपड़ा फिर डुबा देते थे चुबा के निकाल देते थे दूसरा रंग पीला रंग रंग लाल रंग इतना रंग जैसे जैसे चाहते थे सबको वैसे वैसे रंग मिलता था श्री so, स्वामी जी इस सच मेरियड माइंडेड जीनियस का कितनी तरीका हम लोग सोच पाएंगे कितने तरीका समझ पाएंगे जैसे जैसे हम सबको जैसे जैसे मन में क्या चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं उसके अनुसार स्वामीजी के पास जाएंगे उसकी वही दिशा में ही स्वामी जी जरूर हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे सबको उद्बुद्ध करेंगे इसलिए कितने लोग देश के आजादी के लिए लड़ाई किया कितने देश के पुनर्जागरण के लिए पुनरुद्धार के लिए किए शिक्षा क्षेत्र में काम किए नारी जागरण के लिए काम किए समाज सुधार के लिए काम किए गरीबी हटाने के लिए काम किए इतना तक नहीं इकोनॉमिक्स शिल्प की केंद्र में हर कितनी कितनी कितने नया नया किताब निकल रहा है तो हम देखेंगे बहुत दिशा में स्वामी जी के बारे में हम लोग सोच सके और जैसे से हम लोग चाहते हैं वैसी ऊर्जा स्वामी जी जरूर हम लोग का जरूर मिलेगा क्योंकि कुछ दिन पहले हम में एक पुस्तक उद्घाटन के लिए गए थे बहुत ही नजदीकी मठ की नजदीकी लड़का एक तरह वो बहुत ही सुंदर एक युवक उन्होंने स्वामी जी के बारे में किताब लिखा लड़का स्वामी जी, एक एक एही जुका, ऐसे महापुरुष करके उनके बारे में वही दिशा उन्होंने दर्शाया सबको तो ठीक है लेकिन वही कहानी में अंत में श्री राम कहते हैं एक व्यक्ति आया वो धोबा की इतना ही बोला धोबी का बोला जो अपना जो असली रंग जो है वही रंग मेरा कपड़ा करवाइए। सो वॉट एवर मे बी अवर हम जितनी तरह जी के आसपास पास घूमते रहे बताते रहे लेकिन अंत में हम सबको सच्चाई से मिलना चाहिए स्वामी जी का वही किस रंग में हमको वैसे रंग आएंगे उसी से हम लोग अपना अपना स्वरूप हम लोग सच्चाई से पहचान पाएंगे क्योंकि देवी जानते थे स्वामी जी का स्वरूप क्या है स्वभाव क्या है क्यों आए साधारण ऐसे कोई समाज सुधार आजादी तो जरूर ठीक है लेकिन स्वामी जी भी सच्चाई से चाहते थे हर मनुष्य को हर व्यक्ति का अपना स्वरूप अपना स्वभाव उसका पहचानना उसका समझाना वही रास्ता में सबको उद्भूत करना ले जाना मेरे ख्याल से वही आप वही बर्तन में जो असल रंग जो धोबी जो रखा था वही रंग स्वामी जी सबको अपना अपना स्वरूप पहचानना वही रंग में हम सबको रंगाएंगे जरूर इसके लिए लेकिन हम सबको यात्रा कहां से शुरू करें पहले आके आग बंद करके नाक बंद करके बैठ जाए हो नहीं सकता है श्री स्वामी जी ने एक जगह कहा मैन ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ एंड नॉट फ्रॉम एरर टू ट्रूथ श्री हम सब जिस स्तर पर हम हैं वही स्तर पे जो सत्य है सच्चाई से हम जो चाहते हैं लेकिन इस सबको अंदर भी वही दो चीज हमेशा तोड़ा भी हो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वामी के पास आके क्यों सोचे मैं बहुत बड़ा स्वार्थी बनो हो नहीं सकता है इसलिए स्वामी जी ने कहा इस देश का दो दो दो आदर्श पद इस देश प्रतिष्ठित है क्या है त्याग और सेवा इसलिए उन रामकृष्ण मिशन के सामने भी यही उन्होंने लक्ष्य रखा आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताइ है क्योंकि त्याग और सेवा के बिना मनुष्य जीवन का ये तो जीवन का यात्रा संपूर्ण हो नहीं सकता है इसलिए स्वामी जी के आदर्श में उद्भुत होके हम लोग दिश, दिशा में भी, भी जाना चाहते हूँ धीरे धीरे हो सकता है मैं पहले आके कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हूँ बहुत ही स्कूल को बहुत कुछ सबको उद्भुत करना चाहते हूँ जो अपना अपना महिमा पहचाने देश के बारे में कुछ करें अपना के लिए जरूर करें साथ साथ देश के बारे में करें वो भी बहुत सुंदर काम है क्योंकि स्वामी जी के वही एक बार उनकी नजर में हम लोग आ जाए जिस तरीका भी हो देश सेवा में भी हो देश सेवा में विभिन्न प्रकार हो सकता है गरीबी हटाना, शिक्षा के क्षेत्र में जो चिकित्सा के क्षेत्र में जे इसमें ट्राइबल एरिया में जो, जो कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं हर जग जिस प्रकार भी लेकिन स्वामी जी ये चीज बहुत ही पसंद करते थे इसीलिए उन्होंने कहा आई वर्षिप that God whom the ignorant call man. हम वही देवता की उपासना करता हूं उसका जो अनजान व्यक्ति कहते हैं मनुष्य इसलिए मानव प्रेम सबसे स्वामी जी का हृदय की नजर जो जागा लिया था अंदर जो जागा लिया था उसी लिये हम सब भी हम सबको जीवन की यात्रा उसी तरह हम लोग की शुरुआत हो सकता है लेकिन धीरे धीरे हमेशा यही जरूर याद रखना चाहिए बीच बीच में स्वामी जी के चरणों में यही समर्पण करना स्वामी जी कृपा से हम सबको ऐसे ही रंगा हम सब अपना स्वरूप पहचान पाएंगे स्वामी जी जरूर सहायता करें। करेंगे आशीर्वाद करेंगे आइए हम सब स्वामी जी की जो मंत्र में दीक्षित होकर अपना स्वरूप पहचाना प्रयास करेंगे श्री राम रामकृष्ण अर्पणमस्तु